पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णश पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शाति गीता त्रयोदश अध्याय विचार अध्यायीप्ते रहा था जिसमें इस अध्याय का जो तात्पर्य है इस इस श्लोक का तात्पर्य है अद्वैत आत्मा में ही तात्पर्य है अद्वैत का प्रतिपादक है श्लोक चत्रगम चा विमान विद्धि एक प्रश्न उठ रहा था एक शंका आ गई थी यदि आत्मा में संसार का कोई भी संबंध नहीं है संसार से अस्पृष्ट है आत्मा कोई भी संबंध नहीं है तो फिर विद्वानों को भी एवं ममा इधम ऐसी बुद्धि क्यों होती है मैं यह हूं धनी हूं ज्ञानी हूं विद्वान हो आदि अहम भाव और मेरे यह हैं शरीर आदि ऐसी बुद्धि क्यों होती है आत्मा में यदि नहीं है तो विद्वान तो पहुंचा हुआ है उनकी भी ऐसी बुद्धि क्यों होती है यह प्रश्न है तो इसके उत्तर में कहा किसको तुम विद्वान मानते हो आत्मव्यता किसको मानते हो शरीर के पिता को आत्मा का शब्द शरीर तो में प्रयुक्त होता है अथवा शरीर से पृथक आत्मा को कर दिया जिसने उसको आत्मव्यता मानते हो विद्वान शब्द का अर्थ क्या चाहते हो क्या जीवत् तो ईश्वर भाव से बैठा है भी जीव भाव से बैठा है उसको आत्मव्यता मानते हो आत्मा तो जीव भी है विद्वान का अनुभव का विरोध पूर्वाजी कहा था संसार का यदि पर सही नहीं आत्मा तो बड़े बड़े बयान विद्वानों का विरोध है उनका अनुभव उन का विरोध है तो सिद्धांत का किसको विद्वान मानते हो पांडित्य किस में मानते हो पंडित बने विद्वान उसमें धर्म आएगा पांडित्य तो देह कोई शरीर को लेकर के विद्वान मानते हो निथान थान पर शरीर को भी आत्मा कहा हुआ होता है तो वो पांडित्य है अथवा शरीर से पृथक कर दिया आत्मा को जिसने ऐसी स्थिति में पांडित्य मानना है अथवा जीव भाव में ऐसे रहा होगा जो व्यक्ति उसको भी आत्मा आत्मशब्द से कहा था जीव को उसको पांडित्य मानते हो कहते हैं वास्तव में ये पांडित्य तो नहीं है सिद्धांत ही बोला जाता है शरीर में आत्मा बुद्धि है वो पंडित नहीं है तो तो वो तो भोग मुख भोग आदि चाह रहा है तो भोग की अभिलाषा हो विश्व की इच्छा हो वो पंडित नहीं होता कहो पंडित असन सद असत विवेकी पंडित होता सत असत के विवेकी को पंडित कहा जाता है ये पंडित नहीं यदिहात्म बुद्धि वाले को पंडित नहीं कहा जा सकता खंडन कर दिया यदि वो पंडित होता तो भोग आदि को नहीं चाहता था भोग चाह रहा है मैं यह हूं स्व तो शरीर संबंधी भोग अभिमान और शरीर आदि में मम बता बुद्धि भी है अपने में अहम बुद्धि है वो पंडित नहीं दूसरा कहोगे दूसरा बोले शरीर से जिसने अपने को पृथक किया है उसको पंडित मानोगे वहां भी वास्तव में पांडित्य हो मानना संभव नहीं है पंडित होता है श्रवण काल में अभी ये यदि निध्यासन काल में है निरंतर आत्माकार में पड़ा हुआ है यहाँ भी पंडित शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं आ सकता पांडित्य श्रवण काल में था पांडित्य मौनम से निर्वित बाल्य रिष्ठा बाल्य न तिष्ठा का मंत्र है पांडित्य संपन्न करके माने, श्रवण आदि संपन्न करके मौन का संपन्न करें, मौन मान मनन पूर्वापर भाव विचार तो करना ये दोनों पूरा करके बाल्य न से आया है जैसे बालक का स्वभाव होता है निंदास्तुति से रहित तो होकर करके रहता है उसको कोई परेशानी नहीं है अथवा आत्मबल से रहे अहम परमाश विभाग में रहेंगे उसको कहा जाता है पांडित्य वहां भी वास्तव में घटता नहीं है और तीसरा कोटि में जीव आएगा उसके बाद तो उत्थापन करना ही है उसका अर्थ करेंगे कि तो जीव ईश्वर भेद करके चल रहा है मैं भिन्न हूं और मुझे अपने शरीर से अपने को पृथक करना है परमात्मा से परमात्मा की उपासना करना है ऐसा मानेगा वो भी पांडित्य उसमें भी नहीं है उसको तो विद्वानों ने अपसद कहा हुआ है उन्होंने बहिष्कृत किया हुआ है कि तो जीव को भिन्न मानता हो परमात्मा से ऐसी स्थिति है वास्तव में भेद मानता हो औपाधि भेद तो सभी ने माना है ये कहना था तो दो तो हो दो, दो का उत्तर हो गया था देहात्मा बुद्धि वाले को पंडित नहीं कहा जा सकता और आत्मभाव में जो पहुंच चुका है वहां पांडित नहीं वहां थी वह पूर्वावस्था में थी पांडित्य तीसरे कोटी है को अपने को जीप मानता है परमात्मा तो भेद बुद्धि सत्य है सत्य मान के चल रहा भेद भेद सत्य मान के चलने वाला उसको कहा तृतीयम उत्थापयते तृतीय मत यही है संसारी मानता अपने को शरीर से तो भिन्न मानता है किंतु संसारी सुख तो का भोक्ता मानता है जीवत्व लेकर के चला रहा है वास्तविकता औपाधिक जीवत्व तो माना है सभी ने तो वास्तविक जीवत्व तो मानता हो उसको लेकर कहना है तृतीयम उत्थापयते तृतीय है तृतीय क्या है तो रहा इदम चाह इत्यादि शब्द इदम च अन्य पांडित्य अन्य एक और भी है एक आवासीय कश्यक्षता वस्तु तो ऐसा पांडित्य किसी के पास हो ऐसा क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञा तो ईश्वरी है जीव जो बोलते हैं वो तो ईश्वर किंतु तो अपने को भिन्न करके बोलता है क्षेत्र के जितने जीव है परमात्मा है क्षेत्रम से अन्यतः तो शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है ठीक है भिन्द बुद्धि हो गई है क्षेत्रज्ञ से विषय वो क्षेत्र जो होता है क्षेत्रज्ञ का विषय होता है ऐ... ऐसी मान करके बैठा हुआ है क्षेत्रज्ञ आत्मा का विषय क्षेत्र है अहम तो संसारी किन्तु अपने को क्षेत्र से भिन्न मान रहा है तो ईश्वर है मैं तो संसारी हूं मैंने सुख दुख का भोगता हूं संसार वाला संसारी। दुखी से संसारी हूं संसरण करने वाला घूमने वाला और सुखी दुखी हूं सुख दुख मेरे में मेरे धर्म है ऐसा मानता हूं और संसारों परम कर्तव्य संसार का अभाव मुझे करना है किसी प्रकार से ये ये बुद्धि आ रही उसकी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान है ना ध्यान है ना चाहे ईश्वरम। क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान को द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र को पृथक करके और ध्यान है ना चाहे ईश्वरम ध्यान मानी ईश्वर की उपासना के द्वारा ईश्वरम क्षेत्रज्ञ साक्षात्कृत ईश्वर रूप जो क्षेत्रज्ञ है उसको साक्षात्कार करके मुझे दो उपाय है शरीर से पृथक करना क्षेत्रज्ञ को और ईश्वर का उपासना ये दो के द्वारा क्षेत्रज्ञ ईश्वर को साक्षात्कार करना क्षेत्र के रूपी जो ईश्वर है इस स्वरूप जो क्षेत्र के हैं उसको साक्षात्कार करना है तत्स्वरूप अवस्था है ध्यान यही है उसके स्वरूप में रहना परमात्मा स्वरूप में रहना मेरा कर्तव्य बनता है मैं मुझे साधना करनी अभी ऐसा मानता हूं यश एवं बुद्धि से यश बोध जो व्यक्ति ऐसा समझता है अपने को जो दूसरे को भी उपदेश देता हो क्षेत्र परमात्मा है क्षेत्र से भिन्न है क्षेत्र भिन्न है किंतु तुम सब के सब संसारी हो तुम्हें अभी क्षेत्र के क्षेत्र से अपने को पृथक करना है और क्षेत्र के से अभिन्न परमात्मा से ऐक्य करना है यह काम बाकी है तुम्हारा ऐसा उपदेश देता हो दूसरे को भी या एवं मनवाना, ऐसा जो मानने वाला व्यक्ति होगा अथवा तो मान्यता कराने वाला व्यक्ति होगा यह ऐसा सह पंडित अपसद पंडितों के द्वारा बहिष्कृत पंडित लोग इसको क्षेत्र इस प्रकार के तीन रूप मानते ही नहीं मान क्षेत्र परमात्मा है किंतु तो ये जो अभी बोलने वाला भिंडा है ऐसे मानते नहीं उनके दृष्टि से एक परमात्मा दृष्टि होती है पंडित की पंडित के, पंडितों के द्वारा माना शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत होता है और ये भी उस, हाँ, और भी थी उसके संसार मोक्ष है वो शास्त्र से अर्थबदूर मैं इस तरह से करके ना संसार मोक्ष की व्यवस्था भी करूंगा संसार है अभी जीव रूप में है आगे मोक्ष ये व्यवस्था हो जाएगी इनका अर्थ भी सिद्ध करूंगा ऐसा जो मानता हो वो पंडितों के द्वारा बहिष्कृत है वास्तव में संसारी नहीं है यह संसारी है वो वास्तविक संसारी मानता इसलिए यह पंडितों के द्वारा बहिष्कृत है कहा ठीक है हमें कहते हैं सिद्धांत यही है ना अभिशेषम अविशेषम आशंका तो सिद्धांत से समान ही हो गया ना फिर क्षेत्र जैसे क्षेत्र क्षेत्र को भिन्न कर रहा है और क्षेत्र को ईश्वर मान रहा है तो सिद्धांत भी तो यही है सिद्धांत वेदांत सिद्धांत भी यही समान है ये शंका हो सकती है सिद्धांता अविशेषण आशंका सिद्धांत से समान है ये तो क्षेत्र के ईश्वरूपी है सिद्धांत है क्षेत्र इस क्षेत्र कैसे भिन्न है यह ठीक है कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्र ज्ञात वस्तु क्या है वास्तविक भेद मानता है क्षेत्र से वस्तुतो भेदत वस्तुत्व भिन्नत्व क्षेत्र को क्षेत्र चे... से वास्तविक भेद मानकर तद विषय तो अंगीकारात्म क्षेत्रज्ञ का विषय माना है कि उस क्षेत्र को क्षेत्र का विषय हमारा है वास्तविक भेद है ऐसे माना वास्तविक भेद है ही नहीं क्षेत्र की सारी कल्पना है क्षेत्र ज्ञ भी कल्पित है क्षेत्र भी कल्पित है औपाधि वास्तविक तो वेद मानता है क्षेत्र और क्षेत्र के का इसे नहीं कहा क्षेत्रम चाह इत्यादि कहा था क्षेत्रम चाह अन्य क्षेत्र भिन्न वास्तविक भिंड है वास्तविक क्षेत्र कैसे से है क्षेत्र के का विषय है वो ये एक कहना उसका अहमधिवेद अश्य आत्मनो वस्तुत्व वस्तुतः संसारित स्वीकारा जैसे अहम बुद्धि होता है अहम अहम मानी आत्मबुद्धि को अहम बोला जाता है अहम इसी प्रकार क्षेत्र क्या क्या है वास्तव में संसारी है यह बुद्धि है उसका सिद्धांत अहम देवत जैसे अहम बुद्धि होती है उसी प्रकार वास्तविक है अहम बुद्धि उसी प्रकार अश्य यश्य आत्मनो जिसका आत्मा में वस्तुता संसारित स्वीकार आप जिसने आत्मा को वास्तविक सु, संसारी स्वीकार किया है उसने मैं भिन्न हूं करके सिद्धांतात भेदो सिद्धांत से भिन्न है वास्तविक भिन्न मानता है वह संसारी मानता है अपने को यह सिद्धांत बद वास्तविक संसारी तो है ना औपाधिक संसारित्व है ठीक तो है क्षेत्रम च इत्यादि कहा क्षेत्रों च अन्यत क्षेत्र अन्य है क्षेत्रज्ञ से विषय कहा आम तो संसारी आदि ठीक है अहम तो इत्यादि बात में अहम तो संसारी सुखी दुखी से तो संसारी हूं माना क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र वास्तविक भिन्न है ठीक है क्षेत्रज्ञ ईश्वरी है ठीक है किंतु मैं ही भिन्न मैं तो संसारी हूं ऐसी बुद्धि जिसको संसारित्व तो में सो रहती है संसारी कैसे मानता है अपने को मानना था कि वास्तविक संसारी तो कैसे मानता है सुखी दुखी सु सु तू कौन है संसारी है सुख दुख संसार है वो सुख दुख संसारी मैं संसारी हूं ये तो मानना वास्तविक संसारित्व मानना अपने को संसारित्व संसारित्व से वस्तुते तत्वृत्त्या सीधा सिद्धांत तो तो तो को शंका करते भाई संसारित तो यदि वास्तविक हो तो फिर क्या उसकी निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान के द्वारा वास्तविक वस्तु की निवृत्ति नहीं किया जा सकता घट को नाश नहीं कर सकता जाने से रज्जू का सर्प का नाश होता है से। हो। जाने से अज्ञान जन्य कार्य का होगा वस्तु वस्तुभूत कार्य का नाश नहीं कर सकता ज्ञान तो संसारित्व से वस्तुत्व यदि संसारी वास्तविक हो सिद्धांत से शंका है तो अनिवृत्त है फिर वो संसारित तो जाएगा ना उसका निवृत्ति नहीं हो पाएगी ज्ञान के द्वारा पुमर्थ स्थिति पुरुषार्थ की मोक्ष की स्थिति होगी संसारित तो बना रहेगा ये शंका उठाकर बोलता है संसार उपरम सम कर्तव्य उसकी मान्यता है संसार के उपरां करना होगा मुझे मेरा कर्तव्य बनता है संसार का अभाव करना है जिसके द्वारा तो साधन यही है क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान है ना ध्यान ईश्वर रहा क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान पृथक करने के द्वारा और ईश्वर की उपासना के द्वारा ये दो साधन होंगे ईश्वर क्षेत्रज्ञ साक्षात्म ईश्वर रूपी जो क्षेत्रज्ञ हैं उसको साक्षात्कार करके ये दो साधन के ऊपर में क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से भिन्न करना और दूसरा ईश्वर की उपासना करके तत्स्वरूप में उस स्वरूप में रहना ईश्वर भाव पर रह करके संसार का अभाव करना चाहिए मुझे ऐसे बुद्धि भी उसके कहा कथम तदउपभ से हेतु बिना कर्तव्य संसार के ऊपर कारण के बिना कैसे होगा क्या किस कारण से होगा संसार के ऊपर मान अभाव प्रश्न उठता है सिद्धांत गौर से कथम तदूपर तदउप संसार उपरभ संसार के ऊपर मान अभाव उपरव से हेतु बिना कारण के बिना कैसे कर्तव्य हो सकता है ये आसं अरे साधन ये बोलता है क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान है ना ध्यान ईश्वरम क्षेत्र साक्षात्तवा रूप से क्षेत्र के साक्षात्के करके, करके तत्स्वरूप अपसाने ध्यान उसी रूप में रहना मुझे पड़ेगा तो साधन बताया क्षेत्रम ज्ञातवा ततो से क्षेत्र क्य ज्ञानम कथम कर्तव्य में आशंका कहते हैं क्षेत्रम ज्ञातवा शरीर को जान लिया तो वह शरीर भिन्न है मेरे से भिन्न जान लिया शरीर को तो तत्व निष्कृष्ट से क्षेत्र से पृथक हुआ जो निष्कर्ष में आया हुआ क्षेत्र क्या है आत्मा क्षेत्रज्ञ से ज्ञानम क्षेत्र के ज्ञान कैसे होगा क्षेत्र को पृथक करके जो निकृष्ट हुआ पृथक हुआ क्षेत्र ज्ञा उसका ज्ञान कैसे होगा ये प्रश्न उठता है सिद्धांत की से करते हुए यदि क्षेत्र इत्यादि शब्द कथम संसार ऊपर संसार ऊपर अतिम उत्पादित कैसे संसार को उपरांत प्राप्त कराएगा वो क्षेत्र को समझ करके जान करके निकृष्ट हुआ जो पृथक हुआ क्षेत्र के उसका ज्ञान कैसे उस ज्ञान से वो ज्ञान कैसे संसार को के ऊपर उत्पादित वो ज्ञान कैसे संसार को प्रांत कराएगा वह ज्ञान क्षेत्र के का ज्ञान ये शंका कभी सिद्धांत की ओर से उत्तर दिया ध्यान है ना ध्यान मैंने उपासना द्वारा पहले तो भिन्न था अप उपासना करते करते अभिन्न हो जाएगा तो संसारी परमात्मा रूप में हो जाएगा यही कहना संसारी आत्म तो बुद्धिमान से तद रहिता ईश्वर इसुरा, ईश्वरात अन्यत्वम भक्तुम इस शब्द कहा संसारित्व तो आत्मा को जो जान रहा है मैं संसारी हूं समझ रहा है अपने को उसका तद रहितात ईश्वरात जो संसारित्व तो नहीं है परमात्मा में अन्यत्वम बक्तुम अन्य है संसारी अन्य परमात्मा नहीं है ऐसे कहने के इति लगा दिया कहते हैं तत्वस्था तो ने इति ऐसा लगाया है यश्च इत्यादि यश आगे ही बोलते तदेव अन्य तो जो अन्य तो है ना संसारी तो मानना इसी के सिद्ध करते हैं यश्च एवं बुद्ध थे यश्च बोधय थे जो ऐसा जानता हो अथवा जिसको इस प्रकार का ज्ञान कर हो दूसरे को नाश हो क्षेत्र क्षेत्र के नहीं हो सकता क्षेत्र के को जानता तो ऐसे करता ही नहीं मैं संसारी को बोलता ही नहीं क्षेत्र जो को समझता परमात्मा से अब भी न ना समझता अशोक वो ठीक नहीं अशोक क्षेत्र के दी या एवं मन मानो इस प्रकार में क्षेत्र के नहीं हूं ऐसा मानने वाला सब पंडिता अपसा पंडित के द्वारा बहिष्कृत है के द्वारा बहिष्कृत व्यक्ति है और भी उसके मान्यता होता है संसार मोक्ष और शास्त्र से अर्थवत्व संसार मोक्ष की व्यवस्था बनाऊंगा शास्त्र का भी अर्थवान बनाऊंगा इस तरह से शास्त्र चीर्थार्थ हो, हो जाएगा द्वैता द्वित शास्त्र चर्थार्थ हो जाएगा संसार से मुक्त भी हो जाएगा उपासना के माध्यम से यह सब कहने वाला विद्वान गुरु द्वारा बहिष्कृत है यही अर्थ है ठीक है मैं कहते हैं मम संसारिण असंसारित्व कर्तव्य मैं संसारी हूं वास्तविका भी और वास्तविक असंसारी मुझे कर्तव्य बनाना है मैंने किसके द्वारा उपासना को द्वारा क्षेत्र को भिन्न मान करके शरीर को भिन्न मान कर परमात्मा के उपासना के द्वारा परमात्मा रूप बनाना है यह भी वास्तविक होगा संसार में वास्तविक है परमात्मा वास्तविक सिद्धांत में यह होता है संसार कल्पित है परमात्मा वास्तविक क्षेत्र का स्वरूप परमात्मा ही है क्षेत्र बुद्धि कल्पित है जीवत्व बुद्धि कल्पित है यह सिद्धांत यह दोनों वास्तविक मान के चलना है ये भी वास्तविक है परमात्मा वास्तविक इसको परमात्मा होना भी वास्तविक किंतु अन्य व्यक्ति किसी प्रकार अन्य नहीं हो सकता इस नहीं संभव पाता यह अन्य व्यक्ति अन्य नहीं हो सकता भावना तो बदल जाती है किंतु व्यक्ति को भिन्न नहीं किया जा सकता ये नहीं समझ रही है ये कारण है यहां तो अज्ञान के कारण क्षेत्रों की भावना आई हुई है उसको बदलना है मैं परमात्मा भा ही हूं भावना बदलनी है व्यक्ति नहीं बदलेगा वास्तविक अभी व्यक्ति को ही बदलता है बात इतनी है इसलिए पंडित का अपसा कहा इसको तथा अभी तो हम ज्ञान करते उपदेश क्षेत्र ज्ञात ईश्वर हम जो ज्ञो क्षेत्र ज्ञात ईश्वर जो क्षेत्र के रूप में ईश्वर से अन्य गेय अन्यथा उपदेश अनथक अन्य गय है वह अन्य जानना होता है उसको उपदेश अनथक हो जाएगा नहीं तो इत्यादि मानता है ममो संसारीसारीसारी हूं असंसारी मैं संसारी हूं असंसारी ईश्वर ईश्वर तो कर्तव्य है मुझे ये रहा है वो क्षेत्र के तो ईश्वरी है किंतु मैं भिन्न हूं मैं संसारी हूं सुख दुखी हूं सुखी हूं दुखी हूँ तो मुझे वो असंसारी ईश्वर करना है इतम ये बुद्ध थे ऐसा जो समझता हो योवा तथा विदम ज्ञान तप कर्तव्य जो व्यक्ति अथवा तुम्हें एक इस प्रकार को समझना चाहिए करके उपदेश देता हो किसी को तुम संसारी हो और संसारी परमात्मा से अभेद करना है किसके साधन के द्वारा क्षेत्र से भिन्न करके अपने को और परमात्मा की उपासना के, के माध्यम से उस रूप से रहना होगा ये बताता हूं स क्षेत्र ज्ञात स्त्र वो क्या मानता है वो जो क्यय होता है क्षेत्रज्ञ से भिन्न माना जाता है क्षेत्र के रूप ईश्वर से अन्य है क्या ये है वो अन्यथा उपदेशानर्थक क्या नहीं तो उपदेश के अनर्थक हो जाता है आत्मा संसारी परस्मात् आत्मरो अन्य आत्मा संसारी है परमात्मा से भिन्न है वास्तविक उसकी बुद्धि यही है अन्य तस्व ध्यानाधीन ज्ञान है न उसकी उपासना के द्वारा ज्ञान होगा उस परमात्मा की उपासना के द्वारा ज्ञान होगा क्या अभेद ज्ञान होगा उपासना के माध्यम से ईश्वरोत्तम तो कर्तव्य उसको उपासना के माध्यम से ईश्वर बनाना है पहले तो जीव वास्तविक था अब ईश्वर बनाना उसको ऐसा जो मानता है इतने जैसे पांडित्य में थे मतम दूसरे ये ज्ञान को पांडित्य समझते हैं कुछ लोग उसको उस मत को दूषित करते हैं सिद्धांत नहीं ये ठीक नहीं है क्यों क्षेत्रज्ञ से भिन्न कोई एक रहेगा ही नहीं कैसे संसारी मानेगे वहां वास्तविक संसारी तो क्षेत्रज्ञ भी दिखता है अज्ञान काल में अन्य संसारी है ही वास्तव में क्षेत्र के भिन्न संसारी नहीं है और परमात्मा से भिन्न क्षेत्र के भी ज्ञान काल को लेकर अज्ञान काल में क्षेत्र के से भिन्न संसारी भी नहीं है वास्तविकता तो यह है औपाधिक है संसारित तो वास्तव में परमात्मा ही है क्षेत्र के कहना यही है किंतु तो ऐसा मानता है भिन्न हम आगे भिन्न बनाना है ईश्वर बनाना है ये पांडित नहीं ये जो मत है इसका दूसरे एवं इत्यादि एवं बुद्धते इत्यादि कहा एवं बुद्धते ऐसा जो जानता है यह सबोध ही थी जो ऐसा ज्ञान करवाता है दूसरे को ना अशोक क्षेत्र के वो क्षेत्र के नहीं है संसारी इत्यादि बोलता हो एवं मनवान हो इसम मानने वाला जो व्यक्ति होगा ऐसे मान्यता बनाया वो व्यक्ति यह सह यह व्यक्ति ऐसा मानता हो सह हमारे वो व्यक्ति पंडिता पर सदर कहा ठीक है वो कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म श्रुति ने ब्रह्म कहा इसको और ये संसारी मान रहा है यही वे श्रुति के साथ विरोध है इसका हम तो संसारी बोल रहे हैं अयम तो आत्मा ब्रह्मा तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म ये सारे महाभाग्यों का विरोध होगा संसारी मानने पर वास्तविक संसारी हो तो उसको किसी प्रकार असंसारी बनाना संभव नहीं है मान्यता हो तो मान्यता हट जाए जैसे रज्जु सर्प की मान्यता है वास्तविक सर्प है ना वहां उसको ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है जानने से वास्तविक सर्प होगा रज्जु के पास बैठा होगा तो उसको ज्ञान से नाश नहीं किया जा सकता उसको तो मुदगरादि प्रहार करना पड़ेगा मार के लिए सागर करना पड़ेगा तो ज्ञान से नाश ज्ञान के द्वारा नाश जिसका होता है कल्पित होता है स्थिति है ये कहना है अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ब्रह्मत तो श्रुति विरोधात आत्मा को ब्रह्म माना हुआ है श्रुति नहीं श्रुति का विरोध होगा आत्मा को संसारी मानने पर वास्तविक है आगे पूर्व पक्ष तो संसार से वस्तु तो अंगीकारात् संसार वास्तविक है अंगीकारात् प्रतीति अवस्था आयाम कर्मकांड से अर्थवत्ता हूँ जब प्रतीति अवस्था है जैसे में सर्प की प्रतीति है कर्मकांड अर्थवान हो जाएगा शास्त्र के अर्थ अर्थवान करोगे स्तर में जिस को संसार भाष रहा है दिख रहा है उस काल में कर्मकांड जगत अर्थ हो जाएंगे मानूंगा मैं ये कहेगा वो जो आत्मा को भिन्न मानने वाला तथ कथम यथोत् ज्ञानवान पंडित अपसदत्व आक्षिप्त थे फिर उसको यथोत ज्ञानवान है कब प्रतीत अवस्था में कर्मकांड सार्थक हो जाएगा संसार की प्रतीत वे से कर्मकांड सार्थक है उसको कैसे पंडित के द्वारा बहिष्कृत बोल दिया ये शंका आती है उसके द्वारा तो कहते हैं संसार संसार मोक्षो तो अर्थवत्तों करोगी गास्त्र शास्त्र शास्त्र का जो अर्थ है संसार मुख्य दो प्रकार के भाव बताया है कभी बंधन में है कभी मुक्त होता है बताया वो भी अर्थवान करूंगा इस तरह से अभी बंधन में नहीं, तुआ तुआ। एक है वास्तविक संसारित्व निराश ना आत्मनो ब्रह्मत्व ध्यान दिना समाधिगा संसारित्व को खंडन के द्वारा आत्मनव्रम्हत्व आत्मा ब्रह्मरूप होने मान्य पर ध्यान आदि ना समा है ध्यान आदि के द्वारा परम हो जाएगा संसारित्व तो समाप्त करके मैंने उपासना के द्वारा असंसारी हो जाएगा मोक्ष अवस्थाया ज्ञानकांड से अर्थवत्म मोक्ष अवस्था में ज्ञान कांड भी चरितार्थ हो जाएगा प्रतीत अवस्था में संसारित्व हो गया संसार संसारी चलेगा मोक्ष अवस्था में ज्ञान कांड चरित्थ हो जाएगा इसलिए बंद मोक्ष व्यवस्था भी मैं करूंगा इसे जो मानता हूं तत्क यथोर्थ तो तो ज्ञानवान पंडित अवसर हो रही है इस प्रकार दोनों व्यवस्था जो व्यक्ति कर रहा है उसको पंडित का अवसर कैसे बोलते पंडितों का अवसर कैसे बोलते आक्षेप कैसे किया गया उसको बहिष्कृत कैसे कहा तथा संसार इत्यादि कहा संसार मोक्ष शास्त्र से अर्थ करोगे संसार वाचक बा, बा, शास्त्र मोक्ष वाचक शास्त्र को अर्थवान बनाऊंगा ऐसा जो मानता हो वो का अवसर है कहा ठीक है मैं कहें करो मैं इति मन्य मानो जो करता हूं ऐसा शास्त्र को सार्थक बनाता हूं इस तरह से मानता हो यह सब पंडित अपसद पूर्व जो ऐसा मानता हो वह पंडितों में अपसद पंडितों का अपसद है बहिष्कृत है पंडितों के द्वारा कर्मकांड भी कल्पितम देखो सिद्धांत बोलते कर्मकांड कल्पित है वास्तविक नहीं है संसारित्व अधिकृत्य साध साधन संबंध अर्थ अर्थवत अर्थ इष्ट करते कर्मकांड कल्पित है संसारित्व विषय बनाकर के जो संसारी आत्माओं का सुखी दुखी अपने में मान्यता भर रखी है स्वर्ग नरक आदि मान के बैठा हुआ है उसको विषय बनाकर साध्य साधन संबंधम में बोधाए तो ये कर्मकांड साध्य और साधन का स्वर्ग चाहिए तो या करो पुत्र चाहिए या करो या साधन है पुत्र आदि फल है साध्य साधन का ज्ञान कराता हुआ कर्मकांड अर्थवत स्तंभ अर्थवान माना हुआ है ज्ञानकांड तथाविधम संसारी तोम पराकृत जो संसारी कु तो खंडन करके ज्ञानकांड होगा अखंड एक तरह से प्रत्येक ब्रह्मण ही पर्यवश अर्थबद्ध भवे अखंड एक स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें हो जाता है ज्ञान कांड अर्थशाली हो जाएगा किंच आत्मना शास्त्र सिद्धम ब्रह्मत्म तय किंच पर दोष है ये आत्मा शास्त्र के सिद्ध स्वयं ब्रह्म ही है उसको त्याग करके अब्रम्हत्व अब कल्पन संसारी की कल्पना करना अब्रम्हत्व अब की कल्पना करना तो आत्मा वो आत्माघाती होता है अपने को नाश करने वाला है और अधोपतन करने वाला है क्यों शास्त्र में सिद्ध है ब्रह्म जी वास्तव में ब्रह्म ही है उसको संसारी कल्पना करना शास्त्र से विरुद्ध कल्पना करना यह आत्मघाती है अपने कोई नाश करेगा वो संसारी बनेगा घूमेगा आत्महा आत्मघाती होता हुआ लोग बहिर्भूत पर लोग भी नहीं इस लोग भी नहीं उसको दोनों लोगों से बहिर्भूत है वो इत्या आत्महा बोल दिया वो आत्मघाती है कहा अपने को पतित करने वाला है पतन की ओर ले जाने वाला आगे शंका इन्हों क्षेत्रग्रम से आपिमान बीति या जो श्वकत में कहा हुआ था क्षेत्रगम चिमान बीति सर्व क्षेत्र ज्वार था hmm. सर्व अंतर्यामी परो जीवाद अन्यो निरुचित है क्षेत्रज्ञ जो है ना कौन है सर्वक्षेत्र के जो अंतर्यामी है उसको पर है परमात्मा है वो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी है वो ईश्वर रूप है वो जीवाद अन्यो निरुचित जीव से अन्य कहा जाता है न जीव ईश्वर तो मात्र प्रतिपादित जीव और ईश्वर के एकत्व का प्रतिपाद ही नहीं है प्रतिपादन नहीं है जो सर्व क्षेत्रों में अंतर्यामी पर्व जीव से अन्य एक बैठा हुआ है जीव है दूसरा एक अंतरियामी भी है ऐसा मानता है ईश्लोक क्षेत्र के क्षेत्र समझो मेरे को भी समझो दोनों को जानो ऐसा कह रहा है श्लोक ये बोल रहे हैं कुछ लोग क्षेत्र जो जीव है उसको भी समझो और मैं साक्षी रूप में बैठा हूं मेरे को भी समझो ऐसा कहते हैं कुछ लोग ये कहना है क्षेत्रज्ञापी माम बीति ना क्षेत्र ज्ञान बिधि माम चापी बीत ऐसा अर्थ निकालते हैं कुछ लोग क्षेत्रज्ञ को समझो जानो और मेरे को भी जानो ऐसा इति आने ना सर्व क्षेत्रांतरयामी सारे क्षेत्रों में रहने वाला एक अंतर्यामी है कुटस्थ है जीव से भिन्न है वो परो पर से जीवाद जीव से अन्य एक तो प्रत्येक क्षेत्रों में एक एक जीव है और उससे भिन्न एक कुटस्थ परमात्मा है ऐसा मानते हैं कुछ लोग दो है कहते हैं निरुच्चित ये कहा जाता है क्षेत्र के मापी महाविद्धि के द्वारा न जीव से ईश्वरतम अत्र प्रतिपाद जीव को ईश्वर तक प्रतिपादन है ही नहीं श्लोक में माने दो आत्मा की चर्चा है यहां एक क्षेत्र की है एक अंतर्यामी है दो की चर्चा है तो क्षेत्र के ईश्वर ऐसी चर्चा तो है ही नहीं श्लोक में तो। ऐसा शंका कुछ लोगों की है तथ कथम उत्तम आक्षेप फिर ऐसे आक्षेप क्यों कहा जाता है क्षेत्र परमात्मा ही ऐसे आक्षेप क्यों में क्यों ऐसा किया जाता है तथ रहा स्वयं उसका स्वयं मूढ़ क्षेत्र के परमात्मा नहीं भिन्न ही मानने वाला स्वयं मूर्खा है वो अन्यास माने अयमात्मा ब्रह्म करके श्रुति बोल रही है और क्षेत्र क्योंकि भिन्न मानना परमात्मा से कैसे हो पाएगा हो नहीं सकता अयमात्मा ब्रह्म तत्वसी अहम ब्रह्माष्टमी इन श्रुतियों को विचार ही नहीं किया उसने वो व्यावहारिक दशा में सारे गए परमार्थ में नहीं है कोई वास्तविकता तो है अहम आत्मा ब्रह्म कोई है व्यवहार तो काल में ऐसा कहा गया सब स्वयं मूढ़ अन्यस्य व्यायाम होती वो ऐसे मानने वाला व्यक्ति स्वयं मूर्ख है वो अन्य को भी मोहित कर देता है अपने शब्दों के द्वारा मनभेद बुद्धि पैदा करा देता है परमात्मा पर इस क्षेत्रज्ञ में चिंच और भी है तत्वमसी व प्रसिद्ध क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान अनुवादेन प्रसिद्धम तस् श्रोतम यह उपदेश श्रोतम कहते कैसे तत्वमसी में किसको कहा जाता है तत्व असी त्वम तत् असि। तुम, तुम वही हो करके कहा जाता है वहाँ दूसरे की चर्चा नहीं तुम वो नहीं हो ऐसा परमात्मा नहीं हो नहीं कहा जाता इसके समान यहाँ भी श्लोक में भी क्षेत्र ज्ञम चाहिमान विद्धि में भी जैसे वो श्लोक में एकत ऐक्य कर रहा है वह होता है तत्व उसी वाक्य में यहाँ भी वह ऐक्य में तात्पर्य है क्षेत्र के परमात्मा एक है तभी तो अयमहात्मा ब्रह्मादि महाभाग्य घटेंगे वास्तव में भिन्न हो घटने वाले नहीं है औपाधि भेद तो अलग चीज है वो वास्तविक अभेद है औपाधि भेद मानना अलग है वास्तविक भेद हो तो फिर भिन्न को भिन्न कराना तो संभव नहीं है गधे को कितने बार नहलाने से गायी बनेगा गंगा स्नान कराए कितने बार कराने पर गाय बन सकता जीते जी भी नहीं बन सकता मरने के बाद भी नहीं बनेगा स्थिति ऐसी है तो भिन्न व्यक्ति कभी भिन्न नहीं सकता। हो सकता यदि क्षेत्र के परमात्मा से वास्तव में भिन्न हो जीव भिन्न हो तो अवेद होना संभव नहीं फिर तत्व में से आदि मां बाग्य व्यर्थ हो जाएंगे स्थिति ऐसी आएगी जो तो भेद व्यावहारिक दशा में भेद कहा गया है भेद बुद्धि दिखाते हैं पारमार्थिक अभेद है वास्तविक अभेद है क्या उपाधि का भेद यही कहना तात्पर्य है न जीव अच्छा स्वयं इत्यादि कहा था आगे भाष्य था किंच तत्वमसी इति वत जैसे तत्वमसी में ऐक्य का विधान ही तात्पर्य रखता है क्षेत्र ज्ञान नहीं सिद्ध करता वाक्य तत्त्वम असि तुम वही हो ऐसा बोलता है इति वत इस प्रकार प्रसिद्ध क्षेत्र क्षेत्र का प्रसिद्ध है क्षेत्रज्ञ मैं भिन्न हूं सब प्रसिद्ध है परमात्मा से भिन्न हूं जीव हो ये जो प्रसिद्ध क्षेत्र है क्षेत्र क्या है उसका अनुवाद के द्वारा प्रसिद्ध को अनुवाद करके अप्रसिद्ध सिद्ध करना है अनुवाद है ना अप्रसिद्धम तस्प ईश्वरत्व इस क्षेत्रज्ञ में ईश्वरत्व तो अप्रसिद्ध है प्रसिद्ध में जीव हो करके बोलता है कोई भी तुम ईश्वर हो कहने के बाद भी मान्य को तैयार नहीं है प्रसिद्ध है इसके अनुवाद के द्वारा अप्रसिद्ध जो ईश्वरत्व है इसमें विधान किया जाता है यह उपदेश या उपदेश के द्वारा ये सुनाई पड़ा है यही गीता के द्वितीय श्लोक में क्षेत्रज्ञात मी के द्वारा तत्व हानि उसकी हानि हो जाएगी क्षेत्रज्ञ को वास्तव की भेद मानने पर ईश्वर से भिन्न मानने पर संसारी मानने पर तो उसकी तो हानि होगी जो सुना हुआ है उसको त्याग जैसे तत्वमशी का सुना हुआ ऐक्य में होता है यहाँ भी ऐक्य सुना पड़ा है श्लोक में उसकी हानि हो होगी किसके आधार पर अयमात्मा ब्रह्म के आधार पर इत्यादि वाक्यों महावाक्य के आधार पर यहाँ ऐक्य माना जा रहा है तो ऐसी स्थिति में स्वयं शून्य योग्य हानि होगी ऐक्य माना हुआ है तत्व तो जैसे ऐक्य माना हो उसी प्रकार यहां पर ऐक्य मानना है सूरतियों के अंदर अश्रुत से जीव ईश्वर तात्विक भेद से और नहीं सुना हुआ जीव ईश्वर के वास्तविक भेद कहीं सुना नहीं श्रुतियों में कल्पित भेद तो जीवों की कल्पना है वास्तविक भेद जीव ईश्वर के कहीं श्रुतियों में नहीं सुना शास्त्रों में नहीं सुना है वास्तविक भेद है करके जो अश्रुत है नहीं सुना हुआ शास्त्र में जीव ईश्वर का जो वास्तविक भेद तात्विक कल्पना में कर एक कल्पना को भी कर रहा मैं भिन्न हूँ संसारी हूँ आगे उपासना आदि के माध्यम से ईश्वर बनना है इत्यादि भावना कर रहा है जो कथम ब्या मूडो नश्याद कैसे मूर्ख नहीं मानेंगे उसको वो मूर्ख है जो नहीं सुना हुआ है संसारी तो उसको तो वास्तविक संसारी मान के मान बैठा हुआ है श्रुति में कहीं आया नहीं संसारी है करके वास्तविक संसारी नहीं आया और नहीं सुना हुआ जो संसारी नहीं सुना और जो सुना था उसको त्याग दिया उसने अयमात्मा ब्रह्म के द्वारा असंसारी सुना था उसको त्यागा, और नहीं सुना हुआ संसारी को आरोप कर रहा है तो ये मूर्ख क्यों नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा मूर्ख ही कहा यह इसका अश्रुत हानि अश्रुत कल्पना पूर्व नहीं त्याग कहा सुना गया सुनाई हुआ है असंसारी सुनाई पड़ रहा है महावाग्य आदि में देखो तत्वमसी आदि में देखो अयमात्मा ब्रह्म आदि में अहम ब्रह्माष्टमी अयमात्मा ब्रह्म जीव ईश्वर के भेद नहीं मानता वहां उन सुने हुए कि करना भेद मानना और न सुना हुआ जो है कल्पना करना यही है सुना हुआ त्याग देना सुना हुआ था उसको त्यागना अंदाज करना ना सुना हुआ जो संसारी तो है वहां संसारी वास्तु की नहीं सुनाई पड़ता उसको त्याग देना ऐसा करने वाला क्यों महामूर्ख नहीं होगा वो ये कहा ननु केसन व्याख्यात आरो यथोक्तम पांडितम पुरुष है कुछ लोग ऐसे पांडित्य को लेकर के ग्रंथ चलाते कौन क्षेत्र परमात्मा है क्षेत्र से भिन्न है हां क्षेत्र भिन्न है मैं तो संसारी हूं मुझे, मुझे तो क्षेत्र से भिन्न करके अपने को भिन्न करके शरीर से भिन्न करके परमात्मा का उपासना के, के द्वारा परमात्मा होना है ऐसी बुद्धि जो करते हैं कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं द्वैता द्वैत दोईत, दोनों सत्य हैं द्वैत भी सत्य और द्वैत सत्य है वेदाभेदवादी मानते हैं भेदाभेदवादी जितने मार्गाचार्य आदि हैं ऐसी मान्यता में होते हैं ये दोनों को सत्य माना भेद भी सत्य संसार अवस्था में भेद है और मोक्ष अवस्था में अभेद है दोनों सिद्ध हो जाता है ऐसे मानने वाले हैं यही कहना है उन्होंने केत व्याख्यात आरोप कुछ व्याख्या व्याख्या करने वाले लोग यथोक्तम पांडितम इसी प्रकार के जो पांडित्य हमने जो बताया अभी ऊपर पे क्षेत्र क्या परमात्मा ही है क्षेत्र भिन्न है मैं संसारी हूं और मुझे साधना करके परमात्मा बन जाना है ऐसे मान्य ऐसी व्याख्या करते हैं यथोक्तम पांडितम पुरस्कृति ऐसे पांडित्य को सामने करके क्षेत्रज्ञापी चापी इत्यादि शुभगम व्याख्यात बनता है क्षेत्र ज्ञान चापी का सुख का व्याख्या इस प्रकार किया उन्होंने माने संसारित्व भी वास्तविक है असंसारित तो भी वास्तविक है अवस्था भेद से ऐसा मानते हैं तत्क पांडित्य पांडित्यम पांडित्य, आस्था आस्थातुरूर्तम ऐसे पांडित्य को स्थापित करने के लिए बैठा हुआ है उसमें थित हो रहा है जो व्यक्ति वो उसमें मूर्खत्व तो कैसे होगा व्यामूर्तम तो, मूर्खत्व तो कैसे आएगा कैसे मूर्ख कहेंगे उसको शोक एक मैंने शंका आ जाती है तो उत्तर देते हैं तस्मात इत्यादि कहा मैंने श्रुतहानी अश्रुत कल्पना कर रहा है वो शास्त्रों में असंसारी कहा हुआ है वास्तविक असंसारी कहा हुआ को। है क्षेत्र के ऊपर उसको तो त्याग दिया इसने और अपने को वास्तविक संसारी मान के बैठा हुआ है इसलिए तस्मात असंप्रदाय शास्त्र के परम्परा को जानता नहीं है गुरु परंपरा से पढ़ा नहीं है ये असंप्रदाय संप्रदाय मैंने परम्परा शास्त्र की परंपरा को जानने वाला सर्वशास्त्र भी तो सारे शास्त्र पढ़ा हुआ है किंतु परंपरा को नहीं समझता ऐसी स्थिति ऐसे होने पर भी मूर्खवत उपेक्षण ऐसे को जैसे मूर्खों को उपेक्षा कर दी जाती है इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को भी उपेक्षा कर वास्तव में भिन्न है और साधना करके अभेद बनाना ऐसा जो समझता हो वास्तव में भिन्न होगा तो अवैध संभव नहीं है कभी भी नहीं हो सकता का, काल्पनिक भेद हो तो अवैध हो जाता है वास्तव में तो अवैध है वास्तविक भेद तो अवैध होना संभव भेदाभेदवादी का मत खंडन कर दिया भेद भी सत्य अभेद भी सत्य है व्यवहार काल में भेद वास्तविक कल्पित वेद बांधते तो हम गले लगाते हैं उनसे वास्तविक तो बांध रहे क्षेत्र चापीत्र क्षेत्र क्षेत्र ऐक्यम स्वाभिष्ट स्पष्ट हित प्रत्युक्तम चौद्यम अनु क्षेत्र चापी मन विधि शुल्क के ऊपर विचार चल रहा है क्षेत्र के ईश्वरी और ऐक्यम स्वाभिष्टम सिद्धांतिक का है क्या है क्षेत्र क्षेत्र के एक्य अभिष्ट है क्षेत्र क्रम से आपकी व्यक्ति के द्वारा यही मानना है दोनों एक है में एकता वास्तविक एक्य है इनमें औपाधिक वेद वेद माना जा रहा है औपाधिकाल में वास्तविक का है यह अपना अभिष्टा है सिद्धांतों को क्षेत्र उन श्रुतियों के माध्यम से अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्माष्टमी श्रुति है महाभार इनके आधार पर इस श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रग्रम चाहे एकत्व का, एक का प्रतिपाक है अभेद का प्रतिपाद एक बात जीव ईश्वर का ही कहना है क्षेत्रग्रम चाहिए क्षेत्र के ईश्वर और ऐक्यम क्षेत्र के और ईश्वर का एकता दोनों की स्वाभिष्टम सिद्धांत की जो अभिष्ट है स्पष्ट हित इसको स्पष्ट करने के लिए प्रत्युक्तम वेव चौद्यम एक बात खंडन कर दिया था जिस प्रश्न का उसका पुनः प्रश्न का उद्भावन करते हैं अनुवाद करते दोबारा उसका एक बार खंडन कर दिया था यह हो नहीं सकता करके सिद्धांत ने उसी को दोबारा अपने अपने सिद्धांतों को करने के लिए अपना स्पष्टीकरण जीव ईश्वर एक है वास्तविक एक है ऐक के, के मत को सिद्धापित करने के लिए एक बार जिस अंकार के खंडन कर दिया गया था पूर्व में उसको दोबारा अनुवाद कर रहे हैं भाष्य का बोल रहा है यह तुक्तम कहा जो कहा था पूर्वाधि ने जीव और ईश्वर यदि एक मानते हैं तो जीव को ईश्वर रूप में मानना है कि ईश्वर को जीव रूप में मानना है दोनों हैं तो किसको किस रूप मानना यदि ईश्वर को जीव रूप में मानेंगे तो संसारी हो जाएगा ईश्वर सुखी दुखी हो जाएगा तो शास्त्र का विरोध होगा शास्त्र में ईश्वर को संसारी कहा नहीं है शास्त्र का विरोध आ जाएगा अनर्थक हो जाएगा शास्त्र और यदि जीव रूप से देखेंगे उसको तो स्थिति आ गई ईश्वर संसारी अथवा ईश्वर रूप में देखेंगे उसको ऐक्य है तो फिर असंसारी होगा फिर संसार किसको संसार है ही नहीं सिर्फ तो संसार से मोक्ष बनाने कहने के लिए शास्त्र अनर्थक है उस काल में यदि ईश्वर मानेंगे तब भी जीव मानेंगे भी दोनों स्थिति तो में शास्त्र अनर्थक हो जाएगा शास्त्र के विषय नहीं मिलेगा अप्रामाणिक हो जाएगा बंद मोक्ष शास्त्र काम नहीं कर पाएगा ये कहा था पूर्वादी ने उसी दोष को उद्भावन करके खंडन करना है दोबारा ये कहना है एक तो उक्त ईश्वर से क्षेत्र के एकत्व कहा था जो पूर्वाजि ने कहा था ईश्वर को क्षेत्र के क्षेत्र के साथ एकता मानने पर संसारित्व तो प्राप्त देश्वर में संसारित तो आ जाएगा क्यों क्षेत्र के साथ एक है तो वो क्षेत्र के माना जाएगा उसको संसारित तो आ जाएगा ईश्वर में क्षेत्रज्ञ नाम से ईश्वर के क्षेत्र तो के जीवों को ईश्वर के साथ एक करेंगे पहले तो ईश्वर को क्षेत्रज्ञ के साथ एक करके बोला संसारित आ जाएगा दूसरी बात क्षेत्रज्ञों को ईश्वर के साथ अवैध करके देखते हैं तो क्या होगा संसार का अभाव हो जाएगा ईश्वर में तो संसार ही नहीं दोष दिया था इसलिए क्षेत्र को भिन्न मानना चाहिए पूर्वादि ही था क्षेत्रकम से क्षेत्र वृद्धि नहीं कहना चाहिए क्षेत्र ज्ञा नाम से ईश्वर एकत्व संसारी अभावात ईश्वर में तो संसारी है कोई संसारी रहा ही नहीं एक ही असंसारी परमात्मा हो जाएगा उस काल में तो संसार अभाव प्रसंग संसार के अभाव हो जाएगा फिर बंध मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे बंधन है ही नहीं संसार है तो मोक्ष किस बंधन ही नहीं है तो बंध मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र निर्थक हो जाएंगे अप्रमाणित हो जाएंगे इसलिए भे, भेद, भेद, अभेद मानना ठीक नहीं है पूर्वादी कहता है भेद मानना होगा इसलिए द्वैतवाद सिद्ध ठीक है कहना है यह तो 200 प्रत्युक्तों भाषाकार कर यह दोनों 200 का हमने खंडन कर दिया था पहले ही कहा हमारे 11 पृष्ठ में 411 सौ पृष्ठ में खंडन किया था कहना प्रत्युक्त क्यों विद्या विद्या वैलक्षण है तो बोला था वहां क्योंकि एक ही व्यक्ति संसारित तो संसारित्व और असंसारित दोनों आता है अज्ञान से संसारित्व तो, अज्ञान से असंसारित तो। दोनों होता है एक ही व्यक्ति ज्ञान अज्ञान जानना और न जानना न जानने से संसारित बना आ जाती है जानने से बुक्ष बना है एक ही में भी बदब मुक्तावस्था लड़ जाते हैं इसलिए दो मानने की भेद मानने की आवश्यकता नहीं दोनों में क्षेत्र केश्वर को भेद मानना ठीक नहीं है एक ही है में भी ज्ञान और अज्ञान अवस्था को लेकर दोनों चरितार्थ हो जाता है ये कहा तो दोषो प्रत्युक्त तो ये दोनों दोस्त दिया था पूर्वाधि ने या तो ईश्वरी संसारी बनेगा या संसार का अभाव हो जाएगा इत्यादि ये रूप से देखेंगे एकत्व काल में जीव हो गया तो संसारी बन गया ईश्वर और ईश्वर रूप में देखेंगे उसको दोनों मिले हुए को तो क्या संसार का अभाव हो जाएगा दो दोष दिया था स्थिति में बंद मोक्ष शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे कहा था तो उसका उत्तर दिया ज्ञान और अज्ञान से दोनों हो जाता है एक ही व्यक्ति में घट जाता है विद्या विद्या रूप विलक्षणवाद कहा ज्ञान और अज्ञान के विलक्षणता दिखी है एक ही में अज्ञान काल में संसारित तो अज्ञान काल में मुक्त मुक्तत्व तो भाषाएगा उसी में कथम कैसे विद्या अविद्या दोनों की विलक्षणता कैसे एक ही व्यक्ति में दोनों कैसे घटेगा मैंने संसारित तो वास्तविक नहीं है औपाधिक है असंसारित तो वास्तविक है यही सिद्ध होना है अज्ञानजन्य होगा वस्तु वास्तविक ही होता एक कहना है सिद्धांत कथम प्रश्न आया पूर्वाधिक कैसे तो उत्तर देते हैं अविद्या परिकल्पित दोष है ना तद वस्तु तो पारमार्थकम न दुष्यती थी।, थी हमने उत्तर दिया था मैंने मरुमरिचिका के जल से के द्वारा सूर्य के किरण में भासने वाले जल के द्वारा मरुभूमि कभी भी गिली नहीं होती हमने दृष्टा दिया था दूषित नहीं होती ठीक इस प्रकार एक कारण अविद्या परिकल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित दोष आया संसारित तो भाष रहा है यहां आत्मा में अविद्या के कारण अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचाना संसारी समझा अविद्या परिकल्पित दोष है तद विषय में वस्तु उसके दोष के जो विषय बना हुआ वस्तु होगा दूषित हुआ वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति वो वस्तु वास्तविक दूषित नहीं होता क्यों तो अज्ञान से कल्पित दोष है उसके द्वारा दूषित नहीं होता जैसे दृष्टान्त दिया था मरूभूमि में जो जल की कल्पना किया जाता है सूर्य के किरण में तो सूर्य के किरणों में जल की कल्पना की तो उस जल के द्वारा मरुभूमि गीली कभी नहीं होती दूसरी ही वह भूमि क्यों कल्पित जल है वास्तविक जल होता तो होता संसारित तो कल्पित है उसके द्वारा वास्तविक दूषित ही होता वास्तविक संसारित तो आत्मा का दूषित नहीं होता तथा जो दृष्टान्त तो दर्शित कहा वो दृष्टांत में हमने दिखा दिया क्या दिखाया मरिच अंबसा उसो निये का मरीचे में भाषने वाला जल मरीच मानी सूर्य के किरण उसमें भाषने वाला जल, जल बुद्धि हो रही दूर से मरुभूमि में उस जल के द्वारा उसर देशो नौपैक रहे थे जो उस भूमि है मरुभूमि है वो तो गीला नहीं किया जा सकता ये दृष्टांत इस प्रकार यहां अविद्या के कारण जो कल्पित दोष आ गया संसारित्व तो दोष आत्मा में इस दोष के द्वारा वास्तविक आत्मा दूषित नहीं होता इसको दृष्टांत किया था संसारी है ही नहीं आत्मा संसारी तो हो नहीं सकता कहा संसारिणों अभावात संसार अभाव प्रसंगो दोषों की संसार संसारिणों अविद्यालित तत्वोपत्या प्रत्युत्तर पूर्वादी ने कहा था जीव ब्रह्म के एक होने पर संसारी का अभाव हो जाएगा ईश्वर रूप में देखेंगे इसको जीव को क्षेत्रजों को ईश्वर रूप में देखेंगे जब ऐक्य मानेंगे आप तो देखने पर संसारी रहेगा नहीं ईश्वरी रह गया संसारी के अभाव होने से संसार अभाव प्रसंग फिर संसार नहीं होगा ये भी एक दोष दिया था पूर्वादी ने उसका भी हमने खंडन कर दिया कहते हैं संसार संसारणों विद्या कल्पित उपत्याय प्रतियोगिता दोनों हो जाता है एक ही में भी संसार और संसारी दोनों हो जाता है संसारी संसारी दोनों हो जाता है कैसे अविद्या के द्वारा तो कल्पना काल में संसारी और अविद्या के अभाव होने पर असंसारी संसार संसारिणों संसार और संसारणी संसारी जो होना है ना दोनों संसार असंसारिणों संसार संसार संसारिणों दोनों संसार और संसार वाला अविद्या कल्पित तो है संसार भी अविद्या कल्पित है संसारी जो होता है संसार वाला वाला वो भी अविद्या कल्पित है तो सिद्ध होने से प्रत्युक्त वो दोष पे खंडित हो गया मान सं, संसारिक असंसारिक अभाव भी नहीं होता इत्यादि संसार अभाव भी नहीं होगा हो, संसार भी चलता रहेगा संसारी भी मिलता रहेगा अविद्या कल्पित काल में भेदभूति काल में होता रहेगा और शास्त्र दृष्टि से जाएगा स्वाभाविक दृष्टि में वेद दिख रहा है शास्त्र दृष्टि आएगा अवेद सिद्ध हो जाएगा वहाँ संसार भी नहीं रहेगा संसारी में मुक्तावस्था में संसार संसारी दोनों नहीं सिद्ध हो जाए पारमार्थिक सत्ता में ऐसा व्यावहारिक सत्ता में वेद बुद्धि हो रही है कल्पित कल्पना के कारण ये दोष भी खंडित हो गया नु अविद्यातों में भी क्षेत्र ज्ञा से संसारित दोष है दो तत्कृतम तुखित्वादि प्रत्यक्ष बल होते पूर्वादि संसार अविद्या अज्ञानी है ना ये क्षेत्र अविद्यावान है यही दोष दो है अविद्यावत दोष है इसमें अज्ञानी है ये अपने को नहीं जानता मैं परमात्मा हूं नहीं जान रहा है अज्ञान वाला है ये अविद्यावत्व है अविद्यावत ना अविद्या वाला अविद्या वाला है यही दोष है इसमें इसलिए संसारी तो आया है यहां संसार संसार अपने को संसारी मानता है और संसार सुख दुख का अनुभव कर रहा है अविद्या अज्ञान होने के कारण नानू अविद्यावत्तों में वो क्षेत्र के संसारी तो दोष है क्षेत्र के मे संसारित तो दोष यही है अविद्यावान होना अज्ञानी होना यही दोष है तत्कृतम उस दोष के द्वारा अविद्यावान जो दोष आया विद्यावत तो धर्म आया इसमें इसी दोष के द्वारा उसके द्वारा किया हुआ तो सुखित दुखित्वादी दुखित्ववादी धर्म उसी कारण आया अपने को नहीं जान पा रहा है अविद्यावान है अज्ञानी है वो तो दोष के कारण हुआ है अपने को जो अज्ञानी समझता ये दोष है इसी दोष से दुखित्ववादी धर्म आ गए दुखादि धर्म आ गए इसमें प्रत्यक्षों को उपलब्धते प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है मैं दुखी हूं महाराज मेरा उद्धार करो कुछ उपाय बताओ मैं दुखी हूं बोलता है सब एक अज्ञान ही है तो यही दोष है अविद्यावान होना ही दोष है अविद्यावान होने से ही दुखी तो आ जाता है एक परिवार ने कहा तो श्रेता जन अरे बाबा ये जो अविद्यावत तो है ना वास्तव में अविद्या में रहना है आत्मा में नहीं है धर्म उसका है वो क्षेत्र में रहेगा क्षेत्र के में नहीं रहेगा धर्म अविद्या में रहने वाला धर्म है अविद्या का कार्य क्षेत्र है क्षेत्र में रहेगा वो आत्मा में नहीं है कभी अज्ञानी है ही नहीं वास्तव में कल्पना है अज्ञानी तो सुखित तो तो भी कल्पित है कल्पना है वास्तव में नहीं है सुख दुखी नहीं होता वास्तव में सुसुप्त में दुखी होता है क्या प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कोई दुखी होता है सुसुपित अवस्था में दुख है वहां नहीं है जागृत स्वप्न में कल्पना है यदि हो तो सुसुप्त में होना चाहिए दुख संसारीपना हो अगर सुसूप्त में भाजना चाहिए नहीं भाजता वो मैं मनुष्य हूं अमुक हूं भाषेगा वह संसार तो नहीं भाजता तो वहां भी ना उसके ऊपर की स्थिति में कहां संसारित तो आएगा जब सुसूप्त में ही नहीं है वो तुर स्थिति में कहा आएगा संसारित तो। ये तो जागृता और स्वप्न अवस्था का ख्याल है सारा है कल्पना आत्मा ने सारी कल्पना करना ये दो ही अवस्था में है जब सुसूप्त में नहीं है तो वहां तुरी अवस्था में कहां से हो सके असंभव है जो बातें चलती है पारमार्थिक सत्ता बने तुरी अवस्था के साथ उसके तो वो कहां संसारित तो आएगा आत्मा में ये तीनों अवस्थाओं से अधिक पृथक कर सके जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति से वहां को तो दिखा सकता है कोई नहीं दिखा सकता वो पारमार्थिक सत्ता है।, है न ज्ञित धर्मत्व जो ज्ञाय होता है ना संसारी तो ज्ञाय हो रहा है मैं संसारी हूं करके सुख का अनुभव कर रहा है वो जो सुख है वो ज्ञय है जाना जाता है ज्ञेत्र धर्मत्वाद क्षेत्र के धर्मत्वाद नहीं ज्ञान हटाना चाहिए क्षेत्र धर्मत्व क्षेत्र का धर्म है वो संसारी माने शरीर का धर्म है ये नहीं क्षेत्र धर्मत्वाद ज्ञातु क्षेत्र के जो शरीर को जानने वाला ज्ञाता होगा उस ज्ञाता का क्षेत्र ज्ञान से तत्कृत दोष अनुपत् संसारी दोष इसमें हो नहीं सकता अब विद्याकृत दोष आ नहीं सकता संसारित दोष वहाँ आना संभव नहीं है क्यों वो क्षेत्र का धर्म है संसारित्व आत्मा का नहीं है क्यों क्षेत्र कोटि में मन आदि आएंगे मन के धर्म है सुखी दुखी होना सुख दुख मन का धर्म होता है क्षेत्र कोटि में आएगा इंद्रियाणी दश एक पंच चंद्रिय गोचर है इत्यादि आएंगे वो इच्छा आदेश सुखम तो कुम संगात है सब क्षेत्र के धर्म में भी जाएंगे आगे तृतीय लोग तो पता लग जाएगा शरीर का धर्म है सारे ही है संसारित्व धर्म शरीर मान मन रूपी शरीर है यहाँ मन के धर्म है तो मन में ही है वो आत्मा में नहीं क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है संसारित्व वास्तविक यह है हाँ उसके धर्म को अज्ञान काल में उस मन के साथ में तादात्मक रहे अपना मानता है अलग बात मान्यता अलग है जैसे रज्जु में सर्प मैं मानता है मान्यता तो अलग होती है रज्जु में सर्प मानने से वो सर्प कभी हो नहीं सकता भाई तो रज्जु है इसी प्रकार यहां भी है ये कहना है न करके सिद्धार्थ ने कहा अविद्यावान पुरुपोष ने कहा था अविद्यावत तो ही आत्मा के संसारित्व तो है संसार यही तो तो तो है अविद्यावत में भी क्षेत्र के संसारित्व कृत दोष है कहा संसारित्व कृत दोष यही है अविद्यावान होना आत्मा को कहा तत्कृतम सत् दुखित्वी उसके द्वारा संसार आ जाएगा दुखित्वादी धर्म आता है दुख दुख मैं दुखी हूं सुखी हूं बोलता है प्रत्यक्षों को उपलब्ध है प्रत्यक्ष होता है जीवात्मा को ये पूर्वादि का कहना था सिद्धांत कहते नो आत्मा का धर्म नहीं है अविद्या क्षेत्र धर्मत्वाद कहते है ना क्षेत्र ज्ञ है सुख दुखादि ग्यय होते हैं जानता है क्षेत्र धर्मत्वाद क्षेत्र के धर्म है अविद्या कोटि में है क्षेत्र के कोटि में है यह तो अविद्यावत तो उसी में आएगा यह कहना है ज्ञातो क्षेत्रज्ञ से जो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है तो जानने वाला होगा तत्कृत दोष अनुपत् अविद्यात दोष नहीं आ सकता अज्ञान के द्वारा है अज्ञान में ही हो दोषा है तो नहीं क्षेत्र ज्ञत्रज्ञ धर्मत्व ज्ञान को काटना खाली क्षेत्र धर्मत्वाद बनाना ज्ञा काटना है क्षेत्रज्ञ धर्मत्वाद लिखा हुआ ना वहां ज्ञा को काट देना क्षेत्र धर्मत्वाद हो जाएगा ज्ञाय जो है ना सुख दुखादि ज्ञ है वो तो क्षेत्र के धर्म है मन के धर्म है वो आत्मा के नहीं है इसलिए संसारी है ही नहीं है सुख दुख के कारण ही संसारी वास्ता था सुख दुख आत्मा का ही नहीं मन का धर्म है वो तो अज्ञान काल में तादात्म्य कर गया मन के साथ इसलिए अपना धर्म समझ रहा है वो ज्ञातु क्षेत्र के समय तत्कृत दो से अनुपत्ते कहते हैं ज्ञाता जो क्षेत्र के है ना ज्ञाता वो सुख दुख ज्ञाता होगा तत्कृत दोष मानी अविद्यावत तो कृत दोष है वो दोष या नहीं हो सकता ये कहा यावत किंच क्षेत्रज्ञ से दोष जातम अविद्यमान आसन जैसे जितने भी दोष वर्ग है जितने भी दोष डालना चाहते हो जो किसमें अविद्याकृत जो दोष है यावत क्षेत्रज्ञ से जितने भी क्षेत्रज्ञ को दो सजातम जितने भी दोष वर्ग है जितने भी है जो जो दोष लेना चाहते हो क्षेत्रज्ञ में ये दोष है वो दोष है अविद्यमान आसनजय है ही नहीं क्षेत्रज्ञ में अविद्यमान दोष है सारे के तुम तो आरोप कर रहे हो उसमें आसन स्थापित करते हो कोई दोष नहीं क्षेत्रज्ञ में सारे थारे थारे था में के क्षेत्र कोटि में दोष सारे उस क्षेत्र कोटि के दोष को क्षेत्रज्ञ में आरोपित कर रहे हो आरोप स्थापित था, करते हो वास्तव में आरोप कर रहे हो तस्वय तो पते हो सब दोष ज्ञ सिद्ध हो जाता है क्या सिद्ध होता है तस्वीर दोष से वो दोष जितने भी हैं जो दोष जो जो दोष यहाँ आरोप करोगे क्षेत्र के में आत्मा में वो दोष सारे क्षेत्र कोटि में चाहे मैं मनुष्य हूँ आरोप करो पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हों वृद्ध हों जो जो धर्मात्मा हूँ पापात्मा जो जो दोष आरोप करोगे यहाँ सारे दोष क्षेत्रकोटि में है वो तो क्षेत्र के साथ में अज्ञान काल अवैध मानता अपने को मान्यता आ जाती इसलिए दोष अपने ऊपर डाल रहा है कोई दोष नहीं है निर्दोष है क्या आत्मा क्षेत्र के यही कहना तस्य क्षेत्र क्षेत्र के वो दोषत्व दोष सारा ज्ञान का विषय बनता है क्षेत्र धर्मत्व तो के कारण क्षेत्र का ही धर्म है वो क्षेत्र क्या का नहीं है वो आत्मा का धर्म जो जो दोष आरोप कर रहे हो इस आत्मा में सारे दोष क्षेत्र का है क्षेत्र क्या का नहीं है शरीर नहीं है चाहे फूल शरीर का दोष होगा चाहे सूक्ष्म शरीर का दोष होगा चाहे कारण होगा देखना पड़ेगा कहां का है हाई क्षेत्र कोटि में है वो गई नहीं स्थूल शरीर मात्र क्षेत्र शब्द सूक्ष्म शरीर भी लिया गया है अगले श्लोक में आएगा तत्मृत विकार यथ सच यद प्रभाव तमासन सा, महाभूतान अहंकारो बुद्धि चतुर्थ श्लोक में आएगा ये इंद्रिया दशैकम च पंच चंद्र गोचरा इच्छादेश सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये तत् क्षेत्र समाससेन सविकार उदाहत चौथा और पांचवा श्लोक के साथ क्षेत्र का वर्णन होगा या अभी तो हम द्वितीय स्वर्ग में बैठे हैं क्षेत्र धर्मत्व के और न क्षेत्र के धर्मत्म जो जो दोष आरोप करते हो के नहीं तो वो सारे के सारे दोष क्षेत्र के धर्म है क्षेत्रज्ञ के, के नहीं है निपाधिक है उपादिक औपाधिक दोष आरोप कर रहा हो तो। तुम जैसे अयोध्या बोलते हैं ना अगर एक साथ लोहे का जब संबंध बन जाता है वहां पर जो जलाने का काम लोहे का तो होता नहीं है अग्नि का है तो उसके साथ तादात्म्य हो गया एकता हो गई होने से अयोधि लोहा जलाता है बोल देते हैं वैसे यहां भी है वास्तव में जलाना लोहे का काम नहीं अग्नि का काम है अग्नि के साथ तादात्म्य हो गया एकता हो गई इसलिए ऐसा बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी है तत्त अज्ञान अवस्था में तत्त शरीरों के साथ, साथ तादात्म्य हो जाता है इसका थोड़ शरीर के साथ और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य हो जाता है होने पर अहम गच्छामी अहम में इत्यादि बोलने लग जाता है मैं चलता हूँ फुल शरीर पर तादाद में करके बोलता है और मैं देखता हूँ सुनता हूँ सूक्ष्म शरीर का तादाद में करता है मैं भूखा प्यासा हूँ प्राण के साथ तादत में जाता है उस तो काल में मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मन के साथ आदत करता है मैं ज्ञानी हूँ ध्यान हूँ बुद्धि के साथ आदत कर जाता है वो तादाद में हुआ है इसका अज्ञान से अपना स्वरूप का अज्ञान से उसको देखेंगे तो जो आया हुआ दोष जो होगा अपना नहीं होता उसका होता है ये देखना है उस स्थिति में दोष नहीं है निर्धर्म आत्मा सिद्ध हो जाएगा निर्विशेष आत्मा सिद्ध हो जाएगा इतनी बात है यह ज्ञान और अज्ञान की ऐसी व्यवस्था है न तो तेरह क्षेत्र जो दूषित है जो आरोपित धर्म है ना उसके द्वारा क्षेत्र को दूषित नहीं होता यह आत्मा दूषित नहीं होता आरोपित धर्म के द्वारा जो जो धर्म आरोप करोगे वो क्षेत्र धर्म है तो वो दोष क्षेत्र का है उस दोष के द्वारा आत्मा दूषित कभी भी नहीं हो सकता नये न माना दोष है ना वो दोष के द्वारा क्षेत्र जो दूषित ही ना दूषित ही क्षेत्र के दूषित नहीं हो सकता आरोपी दोष है सारे ज्ञे ना ज्ञातु संसर्ग होते हैं ज्ञान के साथ ज्ञाता का संबंध ही नहीं है इसे अलग है ये अलग है संबंध नहीं है माने संबंध माना था तब दोष माना गया था तादात्म मान करके क्या माना था तादात में माना संबंध मान लिया उसने दोष माना अब तादाद में है ही नहीं वास्तव में अलग है गै अलग है ज्ञाता अलग है जानने वाला अलग होता है सीधी साधी बात है जाने जाता है वो अलग होता है अयम हम घटापश् में घटा और जानने घट को जानने वाला एक व्यक्ति है क्या वो भिन्न दो है ज्ञाता से गै भिन्न होता है तो गेह का धर्म ज्ञाता में कैसे आएगा दोष भिन्न व्यक्ति का जो तो दोष होगा भिन्न व्यक्ति में जो भी भिन्न व्यक्ति में कहाँ से आएगा नहीं आ सकता वास्तविकता ही है न तो ते क्षेत्र ज्ञित उस दोष आपने जो मरा हुआ दोष है अज्ञान जो दोष मरा जीवात्मा में उस दोष के द्वारा क्षेत्र ज्ञान दूषित नहीं होता क्यों ज्ञान ने ज्ञान तो संसार का अनुपत्ति ही कहा ज्ञान के साथ ज्ञाता का संबंध हो ही नहीं सकता ज्ञाता भिन्न होता है ज्ञान भिन्न होता है ज्ञ मान ज्ञान के विषय जो बनेगा भिन्न होता है विषय का द्रष्टा जानने वाला और विषय एक थोड़ी होते भिन्न होते हैं <laughs> औवाधिक वेद है वास्तव में तो है ही नहीं जाता भी नहीं है जय भी नहीं है वास्तविकता ये है बोल रहे हैं इतना तो वेदांत को समझना चाहिए उसका तात्पर्य यही है क्यों अयमात्मा ब्रह्म उसको ध्यान में रखना चाहिए उस बात को कोई भूलना नहीं चाहिए वेदांत को अहमात्मा ब्रह्म तत्व तो उस बात को भूलेंगे तो यहां बिगड़ जाएगा मामला उसी को लक्ष्य बना करके चलना होगा वेदांत इसको परमत्व का ही सिद्ध करना है भिन्न सिद्ध करना ही नहीं है ठीक है वेदांत का लक्ष्य यही होता है यदि ये संसर्ग से आदि यदि दोनों का संबंध होता है ज्ञाता का और ज्ञाय का छत्र क्या यदि ग्ञ जो आरोपित धर्म है संबंध होता ज्ञायत्व तो में बताओ यदि संबंध होता तो गैय ही बन जाएगा क्या बन जाएगा ज्ञाता नहीं रहेगा फिर ज्ञाय कोटि में जाएगा क्यों जो धर्म जिसका है उसी में तो होगा यदि गय धर्म मानेगा तो गाय ही बन जाएगा आत्मा धर्म गैय के धर्म को अपना धर्म माने तो ग्य ही बन जाएगा भी क्यों धर्म उसी का ज्ञाय का है आरोपित है यहां जैसे तो धर्म अग्नि का है तो वो धर्म आरोप कर रहे हैं लोहे में अयोधहती बोलते हैं अज्ञान काल भी बोलते हैं वास्तविक जानने वाला लोग कभी भी नहीं बोलेंगे अग्निर्दहति बोले अग्नि जलाती बोले ऐसे ही है यदि संसर्ग यदि संसर्ग वास्तव में यदि संबंध हो ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संबंध हो क्षेत्र के का ज्ञेय शरीर आदि के साथ संबंध हो तो ज्ञाय में वैसे ज्ञाय न थे संबंध हो तो ज्ञाता ज्ञात रूप देखे ज्ञेय नहीं सिद्ध होगा फिर यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावतम यदि वास्तव में अविद्यावत धर्म आत्मा के हो यदि फिर मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करना रहेगा हमेशा यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावतम आत्मा का धर्म अविद्या भत्व है अविद्या है धर्म दुखित्वादि जा और दुखित्वादि दुख सुख दुखादि धर्म दुख्य। हो आत्मा का प्रथम वो प्रत्यक्ष यदि आत्मा का धर्म होता तो अपना ही स्वरूप कैसे प्रत्यक्ष होता अपना दूसरे का प्रत्यक्ष प्रते, इदम करके दूसरे का प्रत्यक्ष अपना प्रत्यक्ष नहीं होता यदि आत्मा का धर्म होता प्रत्यक्ष कैसे होता मैं अज्ञानी हूं कैसे प्रत्यक्ष होता प्रते मैंने अज्ञान मेरे में है सब बोल गया तो अज्ञान अज्ञान दूसरा है प्रत्यक्ष नहीं होगा यदि आत्मा धर्म अविद्यावतम यदि आत्मा का धर्म हो अविद्या तो धर्म आत्मा का हो वास्तव में दुखित्व तो आदि आत्मा का धर्म हो तो प्रथम भो प्रत्यक्ष उपलब्ध है फिर कैसे ये प्रत्यक्ष उपलब्ध होता स्वयं का धर्म स्वयं को नहीं जान सकता स्थिति ऐसी स्वरूप स्वयं स्वरूप को नहीं जान पाएगा कथम भाग्य क्षेत्रज्ञ धर्म कैसे क्षेत्र के धर्म होगा जो अविद्यापत तो धर्म कैसे क्षेत्र के हो पाएगा यही हम तो सर्वम क्षेत्रम क्या ये सब के सब क्षेत्रकोटि में आते किस बात है हैं जो गेह होगा क्षेत्रकोटि में है क्षेत्र के में नहीं है कोई भी क्या है। शरीर में आएंगे तीनों शरीरों में से कहां देखना है वही देखना पड़ेगा यही सर्वम क्षेत्र सारे के सारे गेह तो क्षेत्र में चला गया हम वो तो ये तो ये व्यावहारिक सत्ता को लेकर बोला हो व्यवहार में अभी लगाने के लिए चाहिए ना मान्यता लाई हुई है इसलिए मैं अज्ञान हूं तो अज्ञान के बताने भी पड़ेगा साधन ज्ञम ए तत्पक्षा यज्ञा तो अब ज्ञ पदार्थ वहां आत्मा है जानने का पदार्थ स्वयं यहाँ क्षेत्र के कहा गया ज्ञम तो सर्व क्षेत्र ज्ञाप पदार्थ सब क्षेत्र है मैंने यहां तीन बातें बताने हैं ज्ञान ज्ञ माने शरीर को बताना है क्षेत्र को बताना है और दोनों का ज्ञान बताना है वहां ज्ञान माने ज्ञान शब्द से लिया हुआ होता है अमान्यवादी साधन उसके जो साधन जन्य को कहा गया वो जो एकादश श्लोक में गए हम एत प्रभु में कहेंगे वो साधन जन्य है वो साधन से वो भावना आ जाती है उसको बताऊंगा वहां ज्ञान शब्द ज्ञान का विषय नहीं बताया ज्ञान माने वहां साधन को बताया है इतनी ज्ञान इत्यादि आता है साधन बताने के बाद एत प्रोक्तम अज्ञान ये तो न था ये तो ये सब ज्ञान माने ज्ञान के साधन बता बताया अमानित ज्ञान नहीं है ज्ञान के साधन है ये साधन होने पर उस परमात्मा बाप में पहुंच पाओगे वो ज्ञान माना गया साधन जन्य है साधन दिखाया अविद्या के अपलाप करना है साधन के द्वारा कहा सर्वम क्षेत्र ज्ञाता है वह क्षेत्र क्षेत्र के तो ज्ञाता ही है ज्ञान ही है वो ज्ञाता कोटि में इति अवधारित है जैसे वहां तो वो ज्ञेय माने साधन के द्वारा ज्ञेय कहा इसको ज्ञान साधन को ज्ञान शब्द से बोला उसका विषय बनना है उसने तजन्य होने से ज्ञेय कहा दिया वास्तव में ज्ञेय नहीं आप ज्ञाय भी नहीं अज्ञा भी नहीं अपना स्वरूप का जानना भी नहीं होता न जानना भी नहीं होता वास्तव बताइए ज्ञम तो सर्वम क्षेत्र ज्ञाता क्षेत्र ज्ञा कहा अवधारित जब अवधारण हो गया दो ही में है ज्ञाता और ज्ञाय द्वि कोटि में निश्चय हो चुका है तो अविद्या आदि अविद्या अविद्यावादे क्षेत्र के विशेषणत्व क्षेत्र के धर्मत्व तस्व प्रत्यक्ष उपलब्धत्व विरुद्ध फिर जब दो निश्चित हो गया ये क्षेत्र के ज्ञाता ही है ज्ञो है क्षेत्र है निश्चित हो चुका है द्वही कोटि होने पर फिर अविद्यादि और दुख तो का आरोप करना अविद्या दुखित्वादे अविद्या का आरोप अज्ञानत्व का दुख का तो क्षेत्र तो के विशेषण तो यह अविद्यादि दुखत्व आदि क्षेत्रज्ञ का विशेषण बनाना फिर क्षेत्र भिन्द ज्ञान हो चुका है धर्म को क्षेत्रज्ञ में लाना और क्षेत्र के धर्म में क्षेत्र के विशेषण क्षेत्र का विशेषण बनाना अविद्यादि दुखादि को अथवा क्षेत्र के धर्म बनाना तस्से प्रत्यक्ष उपलब्ध फिर उसका प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना यह सब इस विरुद्ध है जो दो पदार्थ निश्चित हो चुका होते सारी कल्पना विरुद्ध तो है कैसे हो पाएगा ज्ञाता ज्ञाता ही है ज्ञय ज्ञय ही है जब सिद्ध हो गया सारे के सारे धर्म ज्ञाता निर्धर्म के नहीं है सारे धर्म क्षेत्र में निश्चित हो चुका है होने के बाद में फिर कैसे यहाँ अविद्यादि दुख का आरोप करना वह विशेषण बनाना अविद्या वाले को क्षेत्र के बोला दुख वाली को क्षेत्र के बोला विशेषण बनाना अथवा उसका धर्म मानना क्षेत्र के का धर्म मानना अविद्यादि को और वो जो धर्म है प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है मानना यदि उसका स्वरूप हो तो उपलब्ध नहीं हो सकता प्रत्यक्ष रूप से विरुद्धम विरुद्ध कहा जाता है अविद्या मात्र अवस्तम्बाद केवल सारा सारा ये आरोप किया जाता है अविद्या काल में आरोप से होता है क्षेत्र का धर्म क्षेत्र के आरोप करना आरोप है में ने आरोप अविद्या मात्र अवस्तम्बाद केवल अविद्या से आरोपित है सारे केवल क्षेत्र केवल अकेला कोई धर्म ने निर्धर्म है सारे के सारे अविद्या के द्वारा आरोपित है धर्म अविद्या मैं अज्ञानी हूं बोलना मैं सुखी हूं दुखी बोलना अज्ञान जान्य है सारा अपना स्वरूप को पहचाना नहीं उसने कहा अत्र साद्या कैसे अपूर्वादी बोलेगा अविद्या किसकी है तो क्षेत्रज्ञ के नहीं है अविद्यावान क्षेत्रज्ञ नहीं है <laughs> दो ही कोटि थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्रज्ञ का ही नहीं जब आपने सिद्ध कर दिया अविद्यापत तो अविद्यावान भी नहीं है सुखित दुखित नहीं है फिर वो अविद्या किसकी है शंका है शंका है शंका है कोई भी शंका करे कोई मैंने बात समझेगा तो सिद्धांति हो जाएगा जब तक नहीं समझेगा परिपक्ष बने कोई बनता है यहाँ दूसरा नहीं आता कोई भी शंकाएं आ जाती है जब क्षेत्र का धर्म नहीं है क्षेत्र क्या का धर्म है फिर किसका है कोई कौन है वो तीसरा कोई नहीं ये शंका है इसका उत्तर आगे दे ओम पूर्णमद पूर्वमद पूर्णमा पूर्ण्य पूर्णश पूर्णमा पूर्ण देवावशिष्य